देवी भागवत नवम स्कंद भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान नारद ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जगतकारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा ले देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उससे कहा मुनिवर जगतकारु ने कहा मनसे इस गर्भ में तुम्हें पुत्र होगा वह पुत्र जितेन्द्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ धार्मिक ब्रह्म तेजस्वी तपस्वी यशस्वी गुणी वेद वेदताओं और योगियों में प्रमुख भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद में भरकर नाचने लगते हैं जो पार्थिव्रत धर्म का पालन करती है प्रिय बोलती है और सुशीला है वह प्रिया है जो धर्म में श्रद्धा रखती है पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है उसी को कुीन स्त्री कहते हैं जो भगवान श्रीहरी के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है वही बंधु है यदि भगवान श्रीहरि के मार्ग का प्रदर्शन हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं वही गर्भधारणी स्त्री कहलाती है जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे दया रूपा भग, उसको कहते हैं जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे ज्ञान दाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए क्योंकि ब्रह्मा पर्यंत चराचर सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नाश हो जाता है वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है वह यही है कि भगवान हरि का सेवन किया जाए यही तत्वों का भी तत्व है भगवान हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विड़म्बना मात्र है मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञान उपदेश कर दिया क्योंकि स्वामी भी वही कहता है जो ज्ञान प्रदान कर दे ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है और वही यदि बंधन में डालता है तो शत्रु है जो गुरु भगवान हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता उसे कहते हैं क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सका जो जन्ने के क्लेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता उसे गुरु तात और बांधव कैसे कहा जाए भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं करता के लिए कैसा बंधन है अतः निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म इस अपराध को क्षमा करो साधवी स्त्रिया क्षमापरायण होती है सत्वगुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता देवी मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ तुम भी सुखपूर्वक वहाँ से यहाँ से जा सकती हो क्योंकि निष्प्रिय पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाए मुनिवर जगतकारु यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई उसकी आंखों में आंसू भर गए उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रियपतिदेव से कहा देवी मनसा बोली प्रभो मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहां मैं आपका स्मरण करूं वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा पतिव्रता स्त्रियों के लिए सौ पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है पति स्त्रियों के लिए समय प्रकार से प्रिय है अतएव विद्वान पुरुषों ने पति की प्रिय की संज्ञा दी है जिस प्रकार एक पुत्र वालों को पुत्र में वैष्णो पुरुषों का भगवान हरि में एक नेत्र वालों का नेत्र में जनों का का जल में का अन्न में अन्न विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है प्रभो वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई मुनिवर जगत कारु कृपा के समुद्र थे उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह मनसा नहीं उठी उस समय जगत कारु की गोद में स्थान पाने वाली उस देवी के नेत्रों से आशु में आंसू आ गए मुनि के अश्रु जल से अभिषिक्त होने पर भी संबंध विक्षेद होने के भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी तत्पश्चात वे दोनों पति पति ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए